गर्भ संकर्षणाथ तम वही प्राण संकर्षण भूमि राम गुरु गर्भनाथ बलम बलवत् कहते हैं कि तुम जाओ और जाकर के ये मेरा काम करो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं तुम मेरी शक्ति हो ना तुम ये समान तुम्हें बात आनी चाहिए तो तुमको जो पूजेंगे विंधवाशनी देवी बिंध्याचल में आके ले तुमको जो पूजेंगे वो मुंह मांगा वरदान पाएंगे तुम जो कह दोगी वो सत्य हो जाएगा सर्व काम बरप्रदा जिसके मन में जो कामना उन सारी कामनाओं को तुम पूर्ण करने में समर्थ हो जाओगी और इसलिए तुमको समस्त कामना देने वाली सर्व काम बल प्रदान जान करके सर्व काम बलेश्वरी समझ करके और सब लोग तुम्हारी धूप दीप तो नैवेद्य और सामग्रियों से पूजा करें तुम तुम तुम जगत में पूजनीय होगी और जगह जगह पर देवी के स्थान बनेंगे भिन्न भिन्न नामों से तुम्हारी पूजा का प्रचार होगा और तुम्हारे ये नाम होंगे दुर्गा भद्रकाली विजया वैष्णवी कुमुदा चंद्रिका कृष्णा माधवी कन्या माया नारायणी ईशानी शारदा अंबिका इत्यादि तुम्हारे बहुत से नाम होंगे जगह जगह तुम्हारे पूजा के स्थान होंगे और लोग तुम्हारी पूजा करके मन चाह फल प्राप्त करेंगे और जो तुम देवकी के गर्भ से खींचकर जिनको रोहिणी के उधर में रखोगी खींचोगे तो खींचे जाने का नाम होगा संकर्षण और वो बड़े बलदेव जी बड़े सुंदर रहे और बलदेव सब लोग बड़े खुश तो ये लोक रंजनता के कारण से लोक रमनाथ लोगों को सुख देने वाले होने के कारण से लोग इनको राम कहेंगे लोक रमनाथ लोगों नवाएंगे तो सुख देंगे इसलिए इनका एक राम एक राम नाम होगा और तीसरे ये बलवानों में अद्वितीय होंगे बड़े श्रेष्ठ बलवान इसलिए लोग इनको बल कहेंगे बलभद्र कहेंगे ये तीन नाम होंगे तुम जाओ तो बस संदिशं भगवता तथे त्योति तदव प्रतिक्रे परिक्रम्य तो भगवान की आज्ञा को सिार करके ने भगवान के परिक्रमा स्वीकार किया और पृथ्वी लोक में आ गई और जो भगवान ने आजा जिस प्रकार चले जाकर रोहिणी जी के उधर में स्थापना कर दिया लोगों को क्या पता कि ये दशा हुई है तो बेचारे लोग जो हैं पूर्वा चिंता करने लगे बोले छह बालक तो मारे गए तुम्हारी बात हो गई लोगों के मन में बड़ी दिन की गर्भग्रष्ट हो गया विदेश करके पूर्वासी आपस में चिंता करने लगे बात करने लगे तो वही भगवान विश्वासमा म है भगवान का कहीं आना है नहीं वो सदा सब रूपों में वर्तमान ही पर जहां भगवान को खास तौर पर कृपा करनी पड़ती है करते हैं वहां वे विशेष रूप से अपने आप को प्रकट करते हैं अंश अंशान सभा भगवान जो है अपनी सारी कलाओं को लेकर इसका अर्थ किया है लोगों ने कि ये भगवान का जब स्वयं अवतार होता है किसी ने कहा कि ये भगवान नारायण का केशावतार है किसी ने कहा मैत्रेयावतार है किसी ने क्षीर सागर साई विष्णु का अवतार माना तो कहते हैं कि ये जब स्वयं भगवान आते हैं तो दूसरे दूसरे काम जितने होते हैं जो और और शक्तियों के द्वारा होने वाले वे सब काम भी उनके साथ अपने आप ही हो जाते हैं तो उन सब कामों को करने वाली जो योजनाएं वो भी उनके साथ लग जाती है तो वो नारायण अवतार ना भी और केशावतार भी और विष्णु अवतार भी अंशावतार भी आदेशावचार भी जितने जहां पर आवश्यक होते हैं वो सब उनके साथ ही आते हैं राजा आप आ जाए तो मंत्री मंत्री सब आप अपने आप ही आ जाते हैं बड़ा काम करने को तो एक छोटे मोटे काम हो जाते उसके साथ में अनायास तो, तो ये जो कंस का अथवा रक्षसों का विध्वंस है ये कोई भगवान के अवतार का खास कारण नहीं है कि निकलिए तो जो शक्तिमान है उनका अवतार होता है स्वयं तो भगवान जो आते हैं ये तो प्रेम परवश आते हैं भक्तों के प्रेमियों के प्रेम का जब ये तकाजा होता है कि तो उन्हें शक्ति नहीं चाहिए उन्हें तो बर नहीं चाहिए रक्षा नहीं चाहिए मर जाए कोई बात नहीं रक्षा जाने वाले तो जो रक्षा करने वाले आते हैं और रक्षा करने वाले सशस्त्र आते हैं इसलिए यहाँ दो रूपों का वर्णन आवेगा आगे विश्वभूषणिकार के अनुसार एक शस्त्रधारी चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए कंस के कारागार में वो रक्षा करने वाले जो तीन पहले के जन्मों में आश्वासन दे चुके वसुदेव देव की को पहले सुबे भगवान ऐश्वर्यवान और एक जशोदा की गोद में खेलने वाले यहाँ शस्त्र नहीं रहे मुरली मनोहर द्विभुद ये भगवान तो एक भगवान होते हैं मुरली मनोहर द्विभुद केवल प्रेमरथ सागर एक भगवान चक्रधारी सुदर्शनघारी कमल भी हाथ में है बड़ा सुंदर शंख भी है जिससे ज्ञान की घोषणा करते ये शंखनी बजाते और न चक्र किसी को दिखाते हैं मैं गा का आघात करते हैं ये तो अगर किसी का कुछ करते भी हैं लेते देखे भी हैं छीनते जानते भी हैं तो मुरलियां बजाकर छीनते हैं अपना स्वरूप सौंदर्य दिखाकर के ही छीनते हैं तो भगवान का जो ये अवतार है ये दो भाव से अवतार किसी के होते हैं एक प्रेमावसार है और एक भगवान का अवतार है ये बात नहीं कि जहां प्रेमावतार में शक्ति नहीं है यहां भी बीच बीच में ऐश्वर्य प्रकट होता है प्रेम की सेवा करने के लिए और ऐसा भी नहीं है कि वहां सत्यावसार में प्रेम नहीं है भगवान नित्य पूर्ण है ना सब तरह से लेकिन जहां बिल्कुल प्रेम है वहां प्रेम की प्राधानता है और जहां शक्तिया अवसार है वहां ऐश्वर्य की प्रधानता ऐश्वर्य नहीं भय यहां तो भय हट जाता वहां से भय भगवान वहां से तो भय के मारे भगवान भाग आए और यहां भय देने वाले जो आए उन सबको पति दे दी भय देने वाले यहां आए, पर ये डर नहीं तो गोद में चले गए कथा आ गई जब पूछना आई और वो लक्ष्मी जी इसके समान रूपवती बन करके आई बड़ी सुंदरी तो ये सब गांव वालों ने देखा कि ये नंद बाबा के यहाँ जो बच्चा हुआ है ना वो कोई बड़ा भाग्यवान बच्चा है और ये नारायण जी कृपा से मिला है उनको ये नारायण कैसे उपासक रहे यशोदानंद बाबा तो वो ये लक्ष्मी जी सुन वरदान देने आती है करती हैं ऐसी आया करती थी, थी तो वो कभी कभी जीव ज़्यादा था इन ब्रदवासियों को कुलवासियों को पूछना आई सज धज करके भाई लक्ष्मी जी बनकर तो उन्होंने समझा लक्ष्मी जी आई ये बरदान नहीं आई तो किसी ने रोका नहीं नंद के द्वारपालों ने भी नहीं रोका बोले ये तो लक्ष्मी जी आइए और बता दिया बोले वो सभागार वहां है वहां है ना आप वहां उस तरफ बाई तरफ जाइएगा ऐसे घर ऐसे बना हुआ है बता के भिजवा दिया उनको क्या भगवान जानते नहीं थे कि सूतना तो है मार में आई थी दिघांस या हिंसा करने की वृत्ति से आई थी पर भगवान उससे डरे नहीं मां को प्रेरणा की जिहोदा को जिहोदा मैया ने देखा ये तो लक्ष्मी है तो बच्चे को प्यार करके बरदाम दे देगी दे तो उठा के गोद में दे दिया भय से भागे नहीं भय के गोद में चले गए और भय को भय सुनने कर दिया अपनी गति ने मा चुकी जब नहीं जाए कृपा ज्यादा बढ़ाए तो ये भगवान का जो प्रेमा अवतार, ये व्रज का शक्ति अवतार, ये मथुरा तो यहां भगवान ने कहा कि मैं जब ये अवतार नेता हूं तो सारी कलाओं को सारी शक्तियों को सारी अंशावतारों आवेशावतारों नारायण अवतार मैत्रीयावतार विष्णु के अवतार श्री साई के अवतार इनके जितने काम हैं वो सारे उस मेरी शक्ति के अंदर आकर सम्मिलित हो जाते हैं तो उन्होंने भगवान ने अब सोचा कि ये अब अवतार लेना है तो अपने अंशांश भागे न सारे अंशों को लेकर के भगवान क्या किया उन्होंने कि वसुदेव जी के मन में आ गए मन आर्क गंदु अग आश मन में प्रवेश किया ये भगवान उनके शुक्र में प्रवेश नहीं हुए ये जो सृष्टि है भगवान का उदय ये सृष्टि नहीं सजन नहीं आविर्भाव है भगवान वसुदेव जी के मन में आ गए अपने सब, उनको मन में दिखाई दिया कि भगवान आ गए भगवान उनको मन में दिखे प्रत्यक्ष भगवान ने मन में प्रवेश किया संसार में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो शुक्र के अंदर वो कीटाणु होते हैं जो संगठित हो करके किसी एक शरीर को देह को पैदा करते हैं और वो कर्म हैं यहां जो भगवान का अवतार होता है इसमें तीन बात है। स्वेच्छा होता है कर्म कारण नहीं होते और पांच भौतिक देह नहीं होता स्वेच्छा हमेशभूतम से कहती ये भगवान का जो अवतार है ये स्वेच्छा मय है भूतमय नहीं पांच भौतिक नहीं तो ये भगवान का जो शरीर है ये शरीर माता के गर्भ में बनता नहीं बनता होता तो ये आगे आवेगा चतुर्भुंज कैसे प्रकट होते वहां पर बालक रूप में चतुर्भुज शंख चक्र गए बिल्कुल नहीं थी आपसे सुना नहीं किसी ने इस प्रकार से भगवान मन में आते हैं मन में आकर के माता के उदर में प्रविष्ट होते हैं मन ही से और फिर आदरभूत होते हैं लोगों को दिखाई देता है ये भगवान का जन्म हुआ इसीलिए वो अजन्मा का जन्म है अजोपन्नबे आत्मा भूता नाम ईश्वर उपन्न प्रकृतिम स्वामधिष्ट का यह सम्भवात्म मायया ये भगवान आत्माया प्रकट होते हैं अपने स्वभाव को लेकर प्रकृति को लेकर अपने स्वरूप को लेकर प्रकट होते हैं जन्म नहीं लेते तो इन्होंने वसुदेव जी के अंदर प्रवेश किया मन में प्रवेश किया तो सदिभ्रत पौषण धाम भ्राजमानो यथा रवि ही दुरासरो दुर्धर्षो भूता नाम संभुव ऐसे भगवान जब अंदर आए तो ये केवल माया नहीं थी कि उसको माया से ऐसा प्रतीत हुआ वसुदेव को या, भग, या वसुदेव जी के कल्पना हो गई कि भगवान आ गए ऐसा नहीं वास्तव में भगवान प्रवेश कर गए अपने सारे तेज को लेकर के वो जो अध्यक्ष थे वो वो वसुदेव के मन में व्यक्त हो गए वसुदेव जी को दिखने लगे और क्या हुआ कि जब वो ज्योति में भगवान अंदर प्रविष्ट हुए